स्थूल विकल्प बाहे अर्थे प्रभा प्रभा रूप दर्शनपति की स्थूल सिद्धि स्थूलभिषेक जिस विकल्प ज्ञान है और बाह्य घटादि स्थूल वस्तुओं का प्रमापक है इनके प्रमा ज्ञान होने से रूपाय दर्शन के समान ज्ञान उसे न च वृत्तिविकल आदि वायु तत्वादिदि उत्थान आप यहां पर ये यह दोष नहीं दे सकते हैं उठा के विकल्प उठाया उठा अवयवी घट कहा रहता है अवयवी जो घट है घट घटरूपी अवयवी एक अवयव में रहता है कि सभी अवयवों में रहता है सभी अवयवों में है फिर एक अवयव में नहीं होना चाहिए सब में व्यापक रहेगा ना सब में व्यापक होकर रहने वाला एक में उसका न भी होना संभव चलता है और जो एक में तो अन्य में नहीं रह जाएगा दोनों में दोष तो आता है जैसे आप कट गया तो पूरे शरीर के अंदर अभिमान हो जाएगा शरीर कट क्या कर गया तो शरीर भी प्रत्येक में है ना इस में भी इसको भी आप शरीर कहेंगे पूरे में व्याप्त है तो प्रत्येक -करन में है ये यहां कट गया तो भी कहेंगे शरीर कट गया बोलेंगे आप अंगुली कट गया नहीं बोल सकते आप ये समस्या होगी नहीं नहीं। अब जैसे गड़ा है एक जैसे छेद हो जाए तो भी गड़ा फूट गया अबे नहीं किनारा हुआ है बाकी ठीक ठाक है ऐसे नहीं कहा जाता हो बेकार ही हो गया वो कहीं भी छेद हो गया तो बेकार हो उसी अंगुली हो पर अंगुली कट गया फिर बेकार हो ऊपर इसी कहते अवयवी यदि आप पृथक मानना भी चाहते हैं तो पूर्व पक्षी कहता है वो अवयवी कहाँ है एक अवय में है कि संपूर्ण में है एक में अवय अवयव में रहेगा अवैवित्व जब तो समस्या होगी अन्य अवयव में अलग प्रकार का मानना पड़ेगा और जितनी अवयव है उतनी शरीर माननी पड़ जाएगी लेकिन अभिमान होता है मैं एक शरीर वाला हूं अनेक शरीर वाला तो हूं नहीं हाथ का शरीर अलग है पैर का शरीर अलग है सिर का शरीर अलग है क्या इसलिए एक अवय आव में तो मान नहीं सकते सकल अवयवों में भी मान नहीं सकते दोनों में दोष है अतएव अवयव नहीं है ऐसा पक्षी करता है वृत्ति बाधित आदि दोष नहीं दे सकते हैं क्यों केशावे प्रत्यक्षवाई तत्व क्योंकि आपका तो जितना भी तर्क है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है प्रत्यक्ष प्रमाण क्या कह रहा है शरीर रूपा अवय भी पूरे अवयवों में है और अवयवत्व का को बाधे बिना अवयता है अवय आवयव की अवयत्व को बाधे बिना अवैविक अवयव में है अतिवि एक अवैव का नष्ट होने पर पूरे शरीर का नाश्त व्यवहार नहीं होगा एक प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होने के नाते इसके लिए तुम्हारी तर्क या युक्ति या अन्य कोई प्रमाण ला करके हमारे अनुमान के खंडन नहीं कर सकते प्रत्यक्षित्व इन सारी बातों को मन में रख करके शास्त्र दीपिका ने कहा है अज्ञान चित्र बाह्यवादेरनात्मन असतो वसतो वाप कथम विज्ञान रूपता शास्त्र दीपिका पार्थ मिश्र कुमार भट्ट की चेड़ों में से चेड़ों का चेहरे तो इन्होने जो कहा था भाई देखो तो अज्ञान है विज्ञान का विरोधी घट या अज्ञान रूप है वो ज्ञानात्मक नहीं ना घट क्या है ज्ञान का विषय उधर घट ज्ञानात्मक है क्या है बुधा अज्ञानात्मक धनात्मक है विज्ञान ज्ञानात्मक है और घट अज्ञानात्मक है घट स्थिर है विज्ञान चंचल है अस्थिर है घट विचित्र विचित्र हैं छोटे बड़े अनेकों साइजों वाले अनेक हैं घट बाह्य है विज्ञान अंतर है अंतर वस्तु है घट अनात्मा है ज्ञान आत्मा है घट असत है ज्ञान सत है इस प्रकार अत्यंत विरोधी होने के नाते घट को विज्ञान रूप कैसे मान सकते अतः घट विज्ञानात्मक नहीं है कि विज्ञान से भिन्न का वैवि नाम चीज सिद्ध हो जाता तब पूर्व पक्षी कहता है चलो मान लिया था अवयी उसको तो प्रत्यक्ष तो गुणात्मक गुण द्रव है द्रव्यात्मक नहीं है नया एक वैश्य द्रव्य का कार्य मानते हैं वेदांत भी भू, भूतों का कार्य मानता है इंद्रियों को है ना सतगुण के कार्य है तो हम लोग तो भौतिक मान रहे हैं उसको वो कहता है वो भौतिक क्या है द्रव्य नहीं है गुणात्मक जैसे शब्द रूप रसगंध भी क्या है कार्य है। भौतिक होता हुआ भी वो गुणात्मक है द्रव्यात्मक नहीं है ना शब्द रूप रसगंध क्या है भौतिक होता हुआ वो गुण है द्रव्य नहीं है। तो, तो इंद्रिया भी कहते हैं वो भौतिक होता हुआ ये द्रव्यात्मक नहीं है और जो गुण है वह द्रव्योग्रहण नहीं कर सकता है ना इंद्रिया द्रव्यात्मक तो होते तो द्रव्योग्रहण करते द्रव्योग्रहण तो नहीं कर सकता और द्रव्य को ग्रहण करता है आपके मत में भी तीन इंद्रिया द्रव्योग्रहण नहीं करते हैं और तीन ग्रहण कर लेते हैं चक्षु है वो द्रव्य को ग्रहण करता है, है वो द्रव्य को ग्रहण करता है, है ना मन है ये भी रूपी द्रव्य ग्रहण करता है आपका द्रव्य मानते हैं तार्किक। सिर्फ तीन इंद्रियां द्रव्य ग्रहण नहीं करते तीन इंद्रियां द्रव्य को ग्रहण करते हैं लेकिन वो तो हम लोग क्या ये वैशिष्टिक नायकता को देते प्रत्यक्ष सिद्ध यह बात इसके लिए अनुमान की जरूरत नहीं पूर्वश् है उसी आधार पर खंडन करने के चल पड़ा वो कथा है इंद्रिया द्रव्य कैसी हैं द्रव्य ग्राहक नहीं है क्यों न इंद्रियत्वा इंद्रिय द्रव्य ग्राहक नियम रसनवे समाज सिद्धि स्वरूप दृष्टान दुष्टवाद असाधन सिद्धांत तीन दोष दे दिया है, है और तीन है क्यों? क्यों? कोई भी अभाव को ग्रहण करना है तो पहले उसका प्रतियोगि प्रत्यक्षण जरूरी है, है। सामान्य अभाव प्रत्यक्षण प्रति प्रतियोगि ज्ञानम कारण जैसे यहां घटा अभाव है यह आप बोल रहे हैं ना बोलने से पहले आपको यहाँ घट का ज्ञान घट का ज्ञान आपको होना चाहिए तभी तो घटाभाव बोलोगे आप जिस व्यक्ति को घट क्या है मालूम नहीं है वो व्यक्ति तो घटाभाव को कहीं अनुभव कर सकता है नहीं कर सकता घटाभाव का अनुभव नहीं कर सकता कि जिसको घट का ज्ञान होगा वही घटाभाव का भी ज्ञान कर सकता तो है समान में घट क्या चीज है और वहां नहीं दिख रहा है वो चीज तो कह घट का भाव है लेकिन प्रतियोगि का ज्ञान के बिना अभाव का ज्ञान कभी किसी को हो नहीं सामान्य और जब आपने कहा द्रव्य ग्राहक न भवती आपने जब कहा इसमें इसका प्रत्येक है द्रव्य द्रव्य ग्राहकत्व का भाव का प्रत्येक है द्रव्य ग्राहकत्व उसका विशेषण कौन है द्रव्य आपके मन में जब द्रव्य ही नहीं है अवयवी ही नहीं है ये अनुमान कैसे कर दिया पना? वो अनुमान कर नहीं सकता ना जब उनके मत द्रव्य नाम का चीज ही नहीं अवयवी नाम का चीज ही नहीं है फिर उसके ग्राहकत्व का भाव कैसे तो करोगे प्रतियोगी ही असिद्ध है तब प्रतिविता का भाव कहां से आ जाएगा यह सिद्धांति युक्ति देगा प्रतियोगिनो अभाव से ज्ञाने व्यतिरक नहीं प्रतियोगि अज्ञाने का ज्ञान न हो तो वितरेक समझे अभाव से ज्ञात मशकत्व अभाव का ज्ञान हो नहीं सकता अति व्यापित सिद्धि है और स्वरूपा सिद्धि भी है स्वरूपास्तिक कैसे है इंद्रियत्व तो तुम कार्य हो पक्ष में है इंद्रिया आपने कह दिया कि आपके मत में इंद्रिय गुण रूप है और हम लोगों के मत में इंद्रिया द्रव्यात्मक है अगर जो इंद्रियव रूप हेतु है उसका अर्थ क्या होता है ज्ञान जनक गुण विशेष रूपत्व बौद्धों के मत में तो बौद्धों के मत में इंद्रिया ज्ञा है गुण विशेष रूप रूप विशेष आप तो इंद्रीय रूप को ग्रहण करता है रूप विशेष ही इंद्रिय हो गया और उस इंद्र ने क्या कर दिया सामान्य रूपों को ग्रहण कर दिया शब्द विशेष स्रोत्र इंद्रिय है उसने शब्दों को ग्रहण किया ऐसे जब वो कहता है और विवादास्पद जो इंद्रिय हम पक्ष में ले रहे हो वो इंद्र किस दृष्टिकोण से ले रहे हो आप खंडन करने के लिए हमारे इंद्रिय को ले रहे हो हमारे मत का इंद्री है कि आप वैशेषिक न्यायिकों के द्वारा सिद्ध किया गया इंद्रियों में द्रव्य ग्राहकत्व को निषेध कर रहे हो अर्थात न्यायिक और, और वैशिष्टिक्रव्यात्मक है, है। आपके तो मत के अनुसार हेतु तो क्या है गुण रूप है गुण रूपत्व तो पक्ष रूपा द्रव्यात्मक तो इंद्र में रहेगा नहीं रहेगा आज तो हेतु तो पक्ष में न हो नहीं स्वरूप तो व्याप्ती स्थिति भी है सिद्धि भी है और दृष्टांत को जो ले रहे हो रश्नाव वो भी असिद्ध है दृष्टान्त असिधि दुष्टत् दृष्टांत दिया रशनवद्ध में इंद्रियत्व है ध्रुवी ग्राहकत्व भाव ग्राहक न भवती ये वहां पर आपको दिखाना चाहता रश्मि में ध्रवी ग्राहकत्व नहीं है ठीक तो है ध्रवी नहीं है ना उसमें रस ग्रहण करता है द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं करता और तो है, है। भाई, हम बार विद्यमान तो है ठीक नहीं है क्योंकि आपके मत में इंद्रिय बताया था गुण विशेष रूपत्व और रसना में क्या दृष्टान्त उभय स्वीकृत होना चाहिए और दृष्टांत तो क्या है रसनेन्द्रिय हमारे क्या है द्रव्यात्मक है उसमें गुण विशेष रूपता आत्मक इंद्रित्व रहेगा नहीं रहेगा अरे दृष्टांत में भी इंद्रित्व नहीं रह गया हेतु ही नहीं रह गया दृष्टांत ही क्योंकि पक्ष हमेशा विवादास्पद होता है ठीक और दृष्टान क्या होता है उभय होता है उभयत होगा इंद्रिय में और आपने जो दृष्टांत दिया इंद्रिय वो हमारे मत में कैसा है वो द्रव्यात्मक है अतः उसमें गुण विशेषात्मक को गुण रूप इंद्रिय जो बौद्धों का मत में बौद्धानुसार है ना जो गुण विशेषात्मक इंद्रिय मानता है वो वो नहीं रहेगा कहीं जो द्रव्यात्मक है वो गुणात्मक नहीं है इसलिए दृष्टांत भी हो गया पक्ष में साध्य नहीं घट रहा है इसलिए पक्ष में भी वो सिद्ध, सिद्ध हो गया व्याप्त सिद्ध स्वरूप सिद्ध और दृष्टांत क्योंकि पक्ष में हेतु नहीं है स्वरूपा सिद्ध हो गया दृष्टांत में हेतु नहीं है दृष्टांत सिद्ध हो गया और पक्ष में साधपन नहीं रहा है अतएव व्याप्ति सिद्ध हो गया प्रतियोगि अज्ञाने प्रतियोगी का अज्ञान होने पर व्यतिरिक्त मन अभाव का होने से ताला ताला जो दिया था वह खंडन हो गया व्याप् की हेतु का, का ज्ञान नहीं हो सकता व्याप्त सिद्धि के लिए हेतु दिया स्वरूपा सिद्धि और दुष्टान दोनों इंद्रिय स्वरूप से द्रव विशेषत्व हेतु दिया कि इंद्रिय क्या हमारे मत में द्रव्य विशेषात्व है और आपके मत में गुण विशेषात्मक है गुण विशेषात्मक इंद्रियत्व हमारे ध्र विशेषात्मक इंद्रियों में नहीं होते हैं अतएव हेतु का पक्ष में नहीं आना स्विद्धि हेतु का दृष्टान्त नहीं होना वह दृष्टांत सिद्धि हो गया इस तरह से यह अनुमान जो बौद्ध लोग करना चाहते थे वैशिष्यों के खिलाफ कि अवयवी मानने पर भी अवयवी का प्रत्यक्ष कोई करी गई नहीं इंद्रिया अवय का प्रत्यक्ष नहीं करते हैं ऐसा सिद्ध करना चाहता था उस अनुमान खंडन से सिद्ध हो गया भी इंद्रियों से सि का प्रत्यक्ष है अभी अवैवी का सिद्धि में कोई दोष नहीं रहा अब अपने ही वैशेकों के को चेड़े लोग हैं गलत अनुमान कर दे रहे हैं जिस अनुमान से जो सिद्ध होना चाहिए नहीं होने वाला है इसलिए वागवी वागेश्वर आचार्य उस अनुमान को उठा रहे भाई जिस अनुमान के द्वारा हमारे चेड़े लोग ही अवैविद करना चाह रहे हैं वो अनुमान से अवैव सिद्ध नहीं होगा अपरेतु अपरे तु ग्धोपादान कार्यत्ती अवैव सिद्धि ब्रुवते गंध कैसा है अगंधो उपादान कार्यवाद कार्य होने से रूपवत् ये अवैव सिद्धि अनुमान कर दिया मैंने गंध कैसा है अगंधो उपादान गंध उत्पादन वाला नहीं है गंशिन उत्पादन कारण वाला है गंसभिन क्या होगा अवयवी, द्रवी गंदे गुण तो सिभिन कौन लेना है अवयवी, द्रव्य को लेना द्रव्य उपादान है ये कहना चाहता है अगंध उपादानकम अर्थात द्रव्य समवायी और परिद्रव्य क्या हो गया अवयवी अवयवी द्रव्य को लेना ये अनुमान करके सिद्ध करना चाह रहा है कोई ये अवयवी सिद्धि इस तरह से करना चाहते समय कारण तो द्रव्य समय कारण द्रव्य भी अवय द्रव्य नहीं लेना अवयवी द्रव्य उसका समय कारण है ये कहना चाहते तोष क्या है अधिकार है त्र उपादान शब्द से कारण वाचक उपादान शब्द समवय कारण के यदि वाचक है तो दृष्टांत अभाव दृष्टांत नहीं मिलेगा उपादान शब्द से समय कारण वाचक तो उपादान शब्द से यदि समय कारण लेना चाहेंगे आप तो क्या होगा दृष्टांत नहीं मिलेगी क्यों दृष्टांत नहीं मिलेगा क्योंकि आपने हेतु क्या कर दिया है कार्यत् कार्यत्व तो नाम कारण रहेगा कार्य तो कहा रहेंगे कार्यों में रहेगा वहां पर आपका साध्य नहीं रहेगा के पर कारण और तो समय उसमें आ नहीं सकता कार्य में कारणत्व नहीं रहेगा ना कार्य में कार्य तो रहता है कारण तो नहीं रहेगा तो रह तो इसे कोई भी दृष्टान्त आप लेंगे अब कार्य को लेना पड़े पड़ेगा घटाधिकारी को लेंगे आप दृष्टान्त और घटाधिकारी भी क्या रहेगा कार्य तुरेगा कारणत्व नहीं आएगा एक दोषी हो गया और भी उपादान शब्द समय का न लेकर के इस पर दोष आ रहा है ये उपादान उपादन करोगे फिर सजातीय मात्र वाचक सजातीयता होनी चाहिए अगंध उत्पादन का मतलब अगंधात्म ऐसा आप करेंगे अगंध सजातीय ऐसा आप कर देंगे उपादान का क्या करेंगे जातीय और अगंध उपादान का मतलब हो गया अगंध सजातीय अगंध समय कारण अब करूंगा तो दृष्टान्त तो नहीं मिलेगा कि दृष्टांत जो भी लेंगे वो घटाजी लोगे वो घटाजी में कार्य तो रहेगा कारण तो नहीं रहेगा अतय आपत्ति दिया यद्यपि न्यायों के हिसाब से ठीक है क्योंकि गंध का समय कारण तो घट ही है घटगंध कहां पैदा हुआ घट में हुआ और घटगंध का समय कारण घट है कारणत्व रहेगा घट और कार्यत्व कपाल कपालों का कार्य है घट और गंध का समय कारण भी घट है इसलिए अगंध समय कारण घटाने में लिया जा सकता था लेकिन वहां समस्या हो गई क्या एक वस्तु को लेकर के दोनों नहीं आ सकता है घट समय कारण है किसका गंध का और घट कार्य है गंध का नहीं कपालों का है वस्तु? लेकिन घट में जो कार्य आ रहा है दृष्टान नहीं रहेगा यदि तो रहे हम उपादान शब्द समवायिकते हैं तो फिर कदम उपादान करते से क्या करना सजाति सामान्य सजाति मात्र वाचक सिद्ध शांत दोष हो जाएगा सिद्ध शांत दोष कहा जाएगा क्योंकि सिद्ध शांत दोष इस तरह से बनता है कि सजाती का वाचक माना जाए तब क्योंकि गंध और अगंध में गंध और अगंध में तत्व है सजाती है ना गंध में भी पदार्थत्व है गंध में नियत्व है अगंध में भी पदार्थत्व है, है, अगंध में भी तो दोनों में रहने वाला एक धर्म हो गया, पदार्थत्व तो तो सजा के मत में उसको ऐसे सिद्ध साधन का दोष सजाति शब्द क्या लेंगे आप धर्म ले तो दोनों में रहने वाला में भी अगंध में भी रहने वाला धर्म कौन सा ये सारी चीजें जो है सर्वमत सिद्ध है उभयत सिद्ध है अत ऐसे की सिद्ध करने के लिए अनुमान करने की हमें जरूरत नहीं है तो सिद्ध शांत दोष आ गया और तो फिर अत्यंत से जाति होना चाहिए सामान्य से जाति नहीं अत्यंत से जाति होना चाहिए अत्यंत से जाति कोई मिलेगा ही एक गंध में जो जाति है जो भी रहेगा धर्म उसके अत्यंत साज्य तथा अगंध भी मिलेगा कहां से गंध में जो विशेष धर्म है गंधत्व है वो अगंध में मिलेगा नहीं अत्यंत साधित प्रतिज्ञा पद और मैने जब पक्ष और साध्य जब प्रतिज्ञा में जो विद्यमान तो पद होता है ना संधि साध्यवाद पक्ष साध्य साध्य विशेष पक्ष का नाम ही प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा हेतु निगमन यानी प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण निगम उसका अत्यंत जाति मिलेगा ही नहीं विरोधी है एकदम गंध और अगंध इस तरह से यह अनुमान जो एक देशी लोग करके अवैध विकसित कर रहे थे वो गलत अनुमान साबित हो गया इसलिए कहते हुए उनका कर करना है जो पहले हमने अनुमान दिया है चार अनुमान उन्हीं के द्वारा सिद्ध मानना उ एक दृष्टि का अनुमान था इसका असंभव है अवयवी सिद्ध नहीं होगा तो अवयवी का लक्षण क्या होगा कार्यत्व सती स्पर्शवद अवयवी लक्षण कार्यत्व स्पर्शवद अवयवीत्व अवयवी लक्षण अवैवी का लक्षण कर रहे हैं कार्यत्व सती स्पर्शवत्वम कार्यत्व सती स्पर्शवत्वम यह का लक्षण जो कार्य होता हुआ अवयवी होता है मैंने स्पर्श वाला होता है स्पर्श स्पर्शुण वाला तो हम क्या कहेंगे अवयवी कहेंगे ये चारों में आ जाएगा पृथ्वी में जल में तेज में वायु में सब घटेगा के कार्यों में घट जाता है क्योंकि सभी में स्पर्श है पृथ्वी में क्या है अनुश्नाशित स्पर्श है जल में शीत स्पर्श अग्नि में पुष्ट स्पर्श वायु में भी अनुष्नाशित स्पर्श स्पर्श तो चारों में स्पर्शवत्व आ गया और कार्य कार्यत्व ये तो सभी में दृण काल समय रहा ब्रह्मांड पर कार्य पृथ्वी जल तेज वायु का होता है आकाश में नहीं जाएगा क्योंकि आकाश का कोई कार्य होता नहीं कार्य नहीं है उसमें किसी में भी नहीं जाएगा क्योंकि उनमें से किसी में भी कार्य स्पर्शवत्म कार्य स्पर्शवत्म यह लक्षण करेंगे तो अवयों में चला जाता है नित्य पदार्थों में अति व्यक्त ना हो इसलिए कार्यत्व जन्य जो कार्य प्रयोग किया है और गंदा गुणों में अति व्यक्त हो जाने का कार्यत्म लक्षण कर दो कार्यतम लक्षण करूंगा तो कहां जाया जाएगा गंधाधिकारियों उसमें अधिवक्त क्या कहना पड़ा स्पर्शोत्तम और गंधादि में स्पर्श रहेगा नहीं क्यों गुणे गुण अनंगीकार गुण में गुण नहीं होता है नियम है गुणे गुण अनंगीकारात इस नियम के आकर क्या हो गया गंध में स्पर्श आदि कोई दूसरा गुण नहीं रह सकता अतएव स्पर्शोत्तम भी विशेषांश दो आकाश अधिवत व्याप्ति वारण करने के लिए कार्यत्व तो दे दिया और दंधाधिपति व्याप्ति वारण करने के लिए स्पर्शवत्व कहना पड़ा कार्यत्व कार्य तो सती स्पर्शवत्व अवैवलक्षणम अच्छा और एक और बात है न्यायलीवतिकार ने कहा है ये जो अनुमान में एक और दोष आ रहा है गंध अगंध कम कह दिया ना उसने एक देशी ने अगंध उत्पादन कि गंध भी गंधवान उत्पादन ही होगा क्योंकि जो कारण में नहीं है वो गुण कार्य में कभी आएगा अब मान लो कारण पृथ्वी गंध न होता तो कार्य कार्यूता पृथ्वी होता है कारण में रहने वाला गुण भी आएगा और अपना कुछ विलक्षण गुण भी पैदा होना चाहिए लेकिन जो कारण में है नहीं वो आ जाए ये तो हो ही नहीं सकता इसलिए कहना है कि क्योंकि नीलावती कारण अस्थितवत गंधम गंधवत समय कारण जो गंध है वो हमेशा गंधवान समय में पाया पैदा होता है अगंधवान समय कारण से पैदा नहीं होता अत भी अनुमान गलत हो गया न्यायालय नीलाव अधिकार के दृष्टिकोण से भी ये अनुमान गलत है हर तरीके से विचार करके देखें कि ये जो एक देशी अपर एक अनुमान बनाया अवय सिद्धि में इस अनुमान बिल्कुल गलत हो गया इस प्रकार से अवयवी सिद्धि हो गई अब परमाणु को सिद्ध करना है अवयव को परमाणु को सिद्ध करना पड़ेगा उसके बिना अवयवी कैसे होगा क्योंकि अवयवी है आपने कह दिया तो मतलब अवय जरूर होंगे वो अवय का अंतिम स्वरूप क्या है एक घट को, को तोड़ा उसके अवयव बन गए कपाल कपाल को तोड़ा उसके टुकड़े बन गए उसको तोड़ा तो अंतर चूर्ण दशा हो गया चूर्ण को भी पीस दो क्या होगा त्रसणु बनेगा त्रसणु को भी तोड़ दो धुणुक बनेगा धुणुक को भी तोड़ दो क्या बनेगा परमाणु बनेगा आपने यहां रुकी है ना ये तो आप जानते इसलिए कह दिए नहीं नहीं तो हम पूछता हूँ क्यों बनेगा परमाणु दुणु को तोड़ा कोई और बना दो डांु बना दो डाणु को तोड़ो कानू बनाओ कानू बना तो पानु बना दो पान को तोड़ो तो तो तो भानु बना दो अनेक नाम रखते सकते हैं ना उपसर्गी जोड़ने नहीं तो कुछ अक्षर जोड़ दो उसमें लेकिन परमाणु आपने जोड़ा परम अशर जोड़ा है ना द्वी और जोड़ा त्री और जोड़ा तो ऐसी संख्या जोड़ो या कोई और शब्द जोड़ो या उपसर्ग जोड़ दो कुछ कानो पानो ढानो लानो ठानो खानो कर दो बना दे जाओ उसको भी तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के परमाणु ही क्यों एक परमाणु नाम रख करके ध्रुप तोड़ने के बाद वहीं पर आपने विश्राम क्यों किया इसीलिए उसको सिद्ध करना जरूरी है उस और आगे जाने में क्या क्या दोष आता है क्यों आप आगे नहीं जाना चाहते है? और परंपरा को बढ़ाइए उसको लंबा जोड़ा इतनी बड़ी अवयव को तोड़ते तोड़ते तोड़ते उसका टुकड़ा उसका टुकड़ा उसका टुकड़ा उसका टुकड़ा उसका टुकड़ा करते करते आए आने के बाद धुड़प के बाद में शांत हो रहे हैं आप थक गए लगता है आप हम बना देंगे चलो आप थक गए हैं ये शंका होता है इसीलिए इसको भी सिद्ध करना जरूरी है नहीं परमाणु और आगे उसके भी टुकड़ा उसके भी टुकड़ा ऐसा करके जरूरी नहीं है एक तो जरूरी नहीं है और दूसरा आपत्ति भी वस्था भी दोष आ जाएंगे क्योंकि हमने अवयव अविभाव की धारा क्यों मानना चाहते हैं ये सोचने का विषय है ना क्यों आप मान रहे हैं हमें देख रहे हैं हम एक चीज कोई चीज लिया उसको हम तोड़े उसको हम तोड़ेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कुछ कुछ परिमाण वाला ये है कुछ कुछ परिमाण वाला रह जाता फिर भी और तोड़ो और कम परिमाण करो और कम परिमाण करो और कम परिमाण करो ऐसे करते जाओ उस अवस्था तक जिस अवस्था तक आप समझें कि और हम परिमाण वाले देख नहीं पा रहे हमारी बुद्धि से भी पकड़ी नहीं जा सकती है कोई परिमाण वाला वस्तु वह अंतिम जो है जिसकी परिमाण उसके स्वरूप के अलावा अतिरिक्त नहीं रह जाए इसी का नाम परमाणु कि वहां तक हम देख रहे हैं महत्व परिमाण क्या करते हैं बड़े को महत परिमाण यह भी महत्व उसका टुकड़ा है भी महत परिमाण था उसका भी टुकड़ा महत परिमाण वाला था उसका भी टुकड़ा महत्व परिमाण वाला है करते करते करते करते करते उसमें महत्व आरोग्य अवस्था थी जहां पर महत्व नहीं है वो को कहा दो परमाणु जब जुड़े उसमें जो परिमाण आया संज्ञाकृत परिमाण है संज्ञाकृत परिमाण है परिमाण की वजह से महत्व भी नहीं है और वो महत्व आरंभ किया किसमें त्रसणों में प्रसृण में महत् परिमाण को तृत्वात् महत्व आ गया बहुत गया ना तीन मरे बहुत बहुत बात उसे महत्व परिमाण मान लिया जाता है और त्वित्व होने से वो महत्व का आरंभक माना गया और उसको भी तोड़ने के बाद एकत्व आ गया उस एक को और टुकड़ा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक जो होगा वह महद परिमाण की योग्य परिमाण की कल्पना करने महत्व को जिसने आरंभ किया किसने दृणु को वो दृण के होने योग्य परिमाण हमें समाननी पड़गी उस परिमाण का नाम दिया पारिमांडल्य परिमाण पारिमांडल्य परिमाण होता किसमें परमाणु में अब परमाणु को सिद्ध करने के लिए अनुमान आरंभ कर रहे हैं विवाद अध्यासित तो गंध एटद कारण जन्यते गंधवाद कार्यवाद कर दिया विवाद अध्यास गंधा कौन सा गंध लेना जो प्रथम गंध जो पाकज पृथ्वी के परमाणु में गंध पैदा होते कि नहीं होते क्योंकि हमने पहले बता दिया है पृथ्वी के परमाणु में रूप रस गंध स्पर्श चारों के चारों अनित्य होते परमाणु में भी अनित्य है और पाक से पैदा होते हैं वैशे दर्शन पीलुपाकवादी है नहीं है एक लोग पिठपाकवादी है पीलू पाक पिठ पाक का मतलब होता है पीलू मने छोटा सा तक टूट करके रंग बदलेगा रंग बदल करके फिर वो घड़ा बन जाएगा अभी इनके मत में क्या है जो घड़ा भट्टी में गया जो चावल पका रहे हो वो पकने के लिए क्या होता है वो पूरा परमाणु तक नाश मानते हो उसको चावल का दाना परमाणु तक नाश हो गया और फिर दोबारा बन गया भाग कर जो तो ऐसे मानते ले देखने में तो चावल दिख रहा है नाश्ता आपको दिखता है लेकिन फरमान तक वो नष्ट हो चुका है आपके अदृष्टि की वजह से दोबर आभा बन गया प्रश्न उठा मान गाय ने घास खाया गाय घास खाई और सांड भी घास खाया दोनों घास खाए दोनों की खास घास जो खाए हुए घास जो पेट पचा ठीक से पच गया दोनों से गोबर निकल रहा है लेकिन एक में दूध भी बन गया दूसरे में दूध नहीं बना क्यों जो घास खाया गया वो परमाणु तक नष्ट हो गया गाय का पेट में भी परमाणु तक नष्ट हुआ सांड का पेट में भी परमाणु तक नष्ट हो गया और घास के जो परमाणु है उस परमाणु में सांड खाए हुए घास के परमाणु में दूध की आरंभ की शक्ति नहीं मानते हो और गाय के खाए हुए घास के परमाणुओं में दूध की आरंभक शक्ति मानना पड़ेगा ये क्यों घास तो वही था घास तो वही इसने भी खाया वही उसने भी खाया कोई घास में कोई अलग अलग ये तो नहीं ग्रास उस अमेरिकन ग्रास घासको खिला दिया है, है? हा एनिमल्स ही नहीं इसमें जीव का अदृष्ट कारण है जो जीवात्मा है इनके अपना अदृष्ट ही कारण है इसलिए भगवान ने ऐसे शरीर बनाया कि आदमी के शरीर से दूध नहीं, नहीं होता माँ के स्त्री के शरीर से दूध हो जाता है उस शरीर को इस तरह से बना दिया है जीवों के अदृष्टि के अनुसार अभी देखिए ना कस्तूरिया रखा है कपूर रखा है कपूर उड़ के खत्म हो गया कस्तूरिया अभी सुगंधे रहा हमें सुगंधित रहता उड़ता नहीं क्यों तो भौतिक ही भौतिक होगी भौतिक वस्तुओं में स्वभाव ऐसा बना दिया जीव के अदृष्ट के अनुसार कपूर का भोग और कस्तूरी का भोग इन दोनों के भोग में अंतर है जीव के अदृष्ट है क्षणिक भोग है किसमें कपूर में और स्थायी भोग है कस्तूरी इन सब का आधार कौन है जीवों का अदृष्ट माना गया इसी प्रकार से पर पृथ्वी के परमाणु में पृथ्वी के परमाणु में रहने वाले रूप रस गंध और स्पर्श ये चारों के चारों क्या मानते हैं मानित्य मानते हैं लेकिन जलाली में विद्यमान जलाली में जो यही होंगे गुण ये कैसे हैं? नित्य परमाणु में जलीय परमाणु में विद्यमान रस स्पर्श ये सब क्या है नित्य तैची परमाणु में विद्यमान रूप और स्पर्श नित्य है वायु परमानित्य है यहां के परमाणु को लेकर स्वरूप परिवर्तन दिख रहा है जैसा हमने पहले दृष्टान दिया था आम का आम का रूप रसों बदल गया और हमेशा के लिए बदल गया दोबारा हरा हो जाएगा कि वो बाद में गल के काला हो जाएगा जल के राख हो जाएगा मिट्टी हो जाएगा वो इन दोबारा हरा नहीं होएगा, लेकिन पानी देख लो गर्म चित्रा भी कर लो बाफ भी बन जाएगा फिर दोबारा पानी भरेगा ठंडा रहेगा मैंने उसके परमाणु तक परिवर्तन नहीं हो रहा इसका मतलब ना यदि परमाणु में परिवर्तन हो जाए वो परमानेंट परिवर्तन होना चाहिए लेकिन जलीय परमाणु का जो शीत स्पर्श है यदि वो परमानेंट परिवर्तन हो जाए तो दोबरा शीत जल मिला नहीं चाहिए उसी से इन जल फिर ठंडा हो जाता है शीत स्पर्श से उपलब्ध होता है इसका मतलब जलीय परमाणु का स्पर्श बदलता नहीं जलीय परमाणु का रस बदलता नहीं है मधुर ही रहता है शुद्ध जल लीजिए वो मधुर ही रहेगा उसको आप कोशिश करो जल के परमाणु को खट्टा कर दो कर नहीं सकते आप औपारिक होगा उपाधि हटा दो फिर वापस मीठा आ जाएगा उसमें लेकिन पृथ्वी के परमाणु में ऐसा नहीं है जो खट्टा परमाणु तो खट्टा ही रहेगा और परिवर्तनशील भी है पहले खट्टा परमाणु था बाद में क्या हो गया आम पक गया तो वो मीठा परमाणु हो गया इसलिए पृथ्वी के परमाणु जो तो रूप रज क्या मानते हैं अनित्य है पाकज है उसी को दृष्टा पक्ष बनाना विवाद गंधा माने पृथ्वी परमाणुगत गंध प्रथमोत्पन्न गंध पृथ्वी परमाणु में जो प्रथम पाकच पैदा हो रहा है वो कैसा है वह एक गंध कारण जन्यते इस गंध के कारण से उत्पन्न होता है उस गंध का समय कारण कौन होगा प्रथम गंध का परमाणु माननी पड़ेगी कि परमाणु ही तो पैदा हो रहा है ना क्योंकि वैशेषिक मत में हमने बताया पीलू पाक बोलते हैं इसको लो क्या बोलते हैं इसको पीलू पीलु, पीलु कहते छोटा सा परमाणु तक नष्ट होकर वहां रंग बदलने का नाम पीलू पाक और पिठरपाक पाक मैंने अवयवी पक जाना बर्तन पकड़ा पिठर कहते बर्तन को संस्कृत में पिठर कहते हैं बर्तन को बर्तन का नाम मैंने अवयवी उसित है यहाँ मैंने पूरी अवयवी में ही रंग रूपलब ऐसे मानते हैं परमाणु तक नाश हुए भी ना जाना उसको पिठर और पीलो ने परमाणु तक नाश होकर परमाणु में रंग बदला उसके बाद दोबारा अवयवी बन गया दोबारा अवयवी बन गया क्यों बना वो भी जीवों के दृष्ट की वजह से बन गया देखो तो भट्टी में चढ़ डाला सारे घड़ा पक के ठीक से बाहर निकलेगा नहीं कुछ घड़े खराब हो जाते हैं टेढ़े मेढ़े हो जाते काले हो जाते नष्ट हो जाते जल जाते हैं चाहे ईंटों की भट्टियां बननेगी ईंट में क्या होता है कोई पक जाता है कोई टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है इंट भी पक इतना ज्यादा पक जाता है और टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो उसमें नहीं है कौन का कहना है पीठ पाक भी ऐसे पक गया लेकिन वैशिष्ट कहना नहीं वो इंट हो जब कुछ भी हो जो भट्टी में था जहा पक रहा है परमाणु तक नष्ट हो गया और बदल गया दोबारा अवैवी बना जब दोबारा अवैव बना।, दो बना वो जीवन के अदृष्ट की वजह से कोई टेढ़ा अवैध हो गया कोई ठीक से पका हुआ हो गया कोई कैसा भी कोई कैसा वही हो जाएगा इसलिए आदमी वही रोटी खा रहा है रोटी चावल दाल सब्जी औरत भी वही रोटी दाल सब्जी खाती है है कि नहीं? लेकिन इसमें अलग अलग पुरुजों के निर्माण में फर्क हो गया पुरुजों का निर्माण फर्क नहीं हुआ क्या इसमें सारे पुर्जे अलग है उसके पुर्जे अलग हो गए कुछ तो समान है आंख वगैरह तो औरत की भी आंख होते पुरुष की भी आंख होते हैं नाक आपका भी नाक उनका भी मुंह उनका भी इनका कुछ तो सिमिलैरिटीज है लेकिन कुछ अंक तो बिल्कुल ही डिसिमिलर हो जाता हो जाते और शक्ति सामर्थ्य सब अलग हो जाता है बनावट अलग हो गया आकार भी अलग हो गया सामान्यतः मनुष्य कहा जाता है इन आकार में बहुत अंतर है कहीं आप क्या विलक्षण हड्डियां हैं और कहीं उनके शरीर में हड्डियां ही नहीं है इसके जगह शरीर तो इस प्रकार से जो विलक्षण कैसे पैदा हुआ खाई तो वही रोटी ताल सब्जी मान है इन लड़की जब बच्ची पैदा हुई उस बच्ची में अंग अंतर कैसे पड़ गया उसी दाल रोटी से बना और कई बार ऐसे भी देखा विलक्षण का एक ही माँ के घर में जुड़वे बच्चे एक लड़का एक लड़की कमाल है क्या फॉर्मेशन किया भगवान ने अंदर में है खाई हुई दाल रोटी सब्जी चीज माने ना तो है ना कि लड़का पैदा हो रहा है लड़की पैदवार दो है दोनों पैदावार दो अलग अलग मिट्री खा रही है वो मिट्टी तो वही था विलक्षण पर एकदम विलक्षण वस्तुओं का पहला अंदर हो गया ये सब क्या है जीवों का अदृष्ट